जय राद And the. yeshoda nandana ओम ध ज्ञाजन शक्षुर मिलित तस्में श्रीपुर नम श्री चैतन्य मनोष्ट स्थापितूतले स्वयू कदा मह्यम ददा स्व पदा वंदेह श्री गुर श्रीयुता पद कमल श्री गुरु वैष्णवांशागर सह गना रघुनाथ सजीव सां सावधुत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पाता सह गण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जलपते गोपेश गोली का राधा कामस्त तक कांचना गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी ऋषपानो सुवी प्रणमा हरी प्रियकृप सिंधु पावने्यो वैष्णवे नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दी अन्वै गाधर श्रीवासि गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आज इस मोहन पाए भू तो का बैठना पड़ा है तो कल हमने चर्चा की थी वैश्विक माना यथा शाम तो मैं सोच रहा था कि आज उसका जो पार्ट टू है उसको आगे बढ़ाता हूँ श्रीमद भागवत की चर्चा भी की जा सकती थी लेकिन और भी शिव जी जो हैं, गुणों के आगार हैं, गुणों के भंडार हैं तो उनके बारे में सोचा और विस्तृत चर्चा करें और हम श्रवण करें एक दृष्टिकोण यही था कि राधा गोविंद देव चाहते हैं कि जी की महिमा थोड़ी और गाई जाए हाँ। तो भगवत प्रिय है वैष्णव कौन है भगवान के प्रिय है तो हमेशा भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने में सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं और जैसे कि चैतन्य लीला में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ये चैतन्य महाप्रभु मौका ढूंढते थे कि कब अपने भक्तों का गुणगान करो और हम हाँ मौका ढूंढते हैं किस चीज के लिए कब अब को देखो दोषों को निकालो तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं रामानंद राय का गुणगान करते हैं तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पंचमुख हो जाते थे कितने पांच। तो मतलब एक भक्त को सदैव अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए वैष्णव का गुणगान करने हेतु उसमें हमें कंजूस नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपने आप से इतने आसक्त हैं हाँ कि हम किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकते कृष्ण भावना में उन्नति का लक्षण क्या है कि एक भक्त के जीवा में स्वयं रूप से दूसरे वैष्णव का गुणगान निकलता है ये कृष्ण भावना की उन्नति का लक्षण है यदि हम अपने आप को पहचाने और चेक करें कि वास्तव में मेरे जीवा मेरा अंतकरण किसी वैष्णव का गुणगान करने में उत्साहित रहता है रहता है, तत्पर रहता है देखेंगे तो ना के बराबर है। तो वैष्णव बनना कोई सस्ती चीज नहीं है तो जैसे वैष्णव का गुणगान होता है तो विष्णु या कृष्ण आनंदित होते हैं जिस प्रकार से किसी बालक का गुणगान करते हैं तो माता पिता स्वाभाविक रूप से आनंदित हो जाते हैं उनको अच्छा लगता है तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में सदैव प्रयास करना चाहिए हा? कि कुछ ना कुछ बहाना ढूंढो भक्त की प्रशंसा करने का इससे क्या होगा कि एक जो भयावह गुण है दोष बुद्धि उससे हम पूर्ण रूप से विरस्त हो जाएंगे या तो हनी भी बनना है मधुमक्खी या तो फिर जो गंदे स्थानों में रहने वाले जो मक्खी है वो बनना है दोनों में से एक चॉइस हमारी है तो हम हनी भी बनने के लिए यहाँ है या फिर गंदे सड़े चीजों के ऊपर बैठने वाले जो मक्खी है वो यहाँ बनने के लिए आए हैं दोनों की मक्खी हैं। बाहरी रूप से आप भक्त बने रहेंगे लेकिन वास्तविक रूप वास्तविकता से देखा जाए अंतकरण में हमारे अंदर उस मक्खी की भावना है तो ये जो हरी कथा है कृष्ण का गुणगान है उनके भक्तों का गुणगान है वो बहुत प्योरिफाइंग है बहुत पवित्र करने वाला है वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र वैष्णव का चरित्र बहुत पवित्र करने वाला है और इसका श्रवण करने के लिए सदैव एक भक्तों को ईगल होना चाहिए लालय होना चाहिए पागल हो जाना चाहिए जैसे शास्त्र कहते हैं हरि वाक्यामृत पित्वा विमले श्रोत्र भाजने प्रहसंति मनो ये दुर्गन तर हरि वाक्यामृतम पित्वा हरि का जो गुणगान से युक्त जो वाक्य है हरि के गुणगान से युक्त जो वाणी है या जो शब्द है उसको पीना चाहिए और पीने से क्या होगा विमल श्रोत्र भाजने विमल हो जाएगा अभी मल इतना भरा पड़ा है हमारे हृदय में क्या है मल की पहाड़े पहाड़ है मैं कल दोपहर को वहां ओखला गया था एक जगह तो वहा रास्ते में वो बड़ा पहाड़ आता है मैं नया नया दिल्ली में आया तो हम पंजाब बहुत जाते थे प्रोग्राम्स के लिए तो वहां पे जब पंजाब की ओर जाते तो वहां भी एक पहाड़ है मैं सोचता था कि ये पहाड़ किस चीज का है तो ड्राइवर्स वगैरह जो ड्राइव करते थे उनको पूछता था पहाड़ कौन सा है दिल्ली में क्योंकि कोई पहाड़ वगैरह नहीं है या दिल्ली वासियों की जो मल गंदगी है कचरा कूड़ा है उसका यह ढेर है पहाड़ है और अभी उसके ऊपर क्या करते हैं घास लगाते हैं कुछ दिनों के बाद पिकनिक बनाने जाएंगे <laughs> हो जाएंगे आ, तो वास्तव में मल हाँ इस भौतिक जगत में हम होते हैं तो बहुत गंदगी है हमारे हृदय में हाँ लेकिन बहुत कठिन है उसको सफाई करना लेकिन एक सरल चीज है हरिक्या मृतम पिथवा विमले श्रोत्र भाजने ये कान भी शुद्ध हो जाएंगे शांति प्रहशांति मनोवेश जो मन है जो सदैव आनंद की खोज में रहता है नहीं मन एक में टिका होता है कभी नहीं? नहीं वो हमेशा चेंज चाहता है पैसे की भी चेंज चाहता है और वैसे भी लाइफ में हर समय परिवर्तन चाहता है वस्तु में परिवर्तन वस्त्रों में परिवर्तन वाक्यों में परिवर्तन स्थान आदि में परिवर्तन व्यक्ति में परिवर्तन हाँ। सब चीजों में परिवर्तन चाहता है क्योंकि वो आनंद तो प्रहर शांति मनो ऐसा हाँ। लेकिन हरि कथा को श्रवण करने में क्या होगा कि मन आनंद की अनुभूति करेगा दिव्य आनंद को अनुभव करेगा एशाम दुर्गति हाँ। तरंत थे दुर्गा दुर्गा मतलब ये जो भौतिक जगत है ये के समान है इसके रक्षिका कौन है दुर्गा देवी है मिस दुर्गा, हाँ। जिसको हमें मिस दुर्गा जिसको कर दिया है अपने जीवन में हाँ, तो, ऐसी तो दुर्गा देवी है, ये दुर्गा की रक्षक है तो ऐसी ये दुर्गा से हम तरी शक्ति तर सकते हैं केवल सरलता से गंभीरता से और निष्कपट भावना से हरी कथा या कृष्ण कथा को हम श्रवन करते हैं हम इस भावना से कभी तो श्रवन नहीं करते या तो हम जनरली हमारा आध्यात्मिक जीवन सारा दूसरों को करने में चला में चला जाता है। बेस में क्लास दे रहा था तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आधा जीवन जब आते भक्ति में आधा जीवन तो पता ही नहीं चलता कि कैसे चला गया इम्प्रेस करते रहते हैं या तो अपने वाणी के द्वारा या अपने भजन साधन के द्वारा और लेकिन हम भूल जाते हैं अपना जो वास्तविक जो लक्ष्य है हा उसको तो शवर हम करते नहीं हैं इस भावना से कि वास्तव में मुझे नीड़ है और मुझे शुद्ध होना है पवित्र होना है तो इसलिए ऐसी वाणी जो कृष्ण और कृष्ण भक्त का गुणगान नहीं करती उस वाणी या जीवा को शुकदेव गोस्वामी भागवतम में जीवा सती दादु रिकेव और कहते कि जीवा कैसे जीवा है असती चेस्ट नहीं है कोई स्त्री है वो पतिव्रता है चेस्ट लेडी तो लेकिन कोई स्त्री है जो चेस्ट नहीं है अनचेस्ट है तो वही से जो जीवा कृष्ण का गुणगान नहीं करते कृष्ण के भक्तों का गुनगान नहीं करती वो पवित्र नहीं है हाँ, पतिवृता नहीं है कुल्टा है जिसको हाँ, कठोर भाषा पुरानों में आप पढ़ेंगे तो कठोर कठोर शब्द यूज किया है तो ऐसी जिहा जिसका इस्तेमाल भगवान और भक्तों का गुणगान करने में नहीं करते तो वास्तव में है हाँ, उस जिहा सभी वो रेखे जिहा दारे मीन मेंढक को बुलाएगी प्रभुपत कहते हैं टर टर दिन भर करती रहेगी और अल्टीमेटली मेढो को बुलाएगी और आ, अपने मृत्यु का आह्वान करेगी तो इसलिए मंगल क्या है जीवन में श्रवन मंगलम गोपिया कहती है क्या कहती है तव कथाम तप्त जीवनम कवि परिणित आपका जो गुणगान है, है कृष्णा ये सारे अमंगलों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है इसलिए शिव शिवजी जो है उनका एक नाम शिव है शिव का मतलब क्या है मंगल तो ये कृष्ण कथा वैसे ही मंगलदायक है और शिवजी के बारे में आप सुनते हो इस दृष्टिकोण से है कि वो कृष्ण के सर्वप्रिय सेवक हैं भगवान के महान भक्त हैं तो और अधिक मंगलता बढ़ती है तो आईसी जो कृष्ण कथा है जो बहुत ही मंगल है शुद्ध करने वाली है तो वैष्णव को पहचाना जाता है कि कितना वो जो वैष्णव है आध्यात्मिक भावना में डिप है कृष्ण भावना में कितना अंदर डिप विभूति है हाँ। तो सब हम ऊपर ऊपर से हमें भक्तों के कमियां दोष आदि को हम देखते हैं और ये हो जाते हैं आ, अपने आ, आप को एक प्रकार से अपवित्र कर लेते हैं शास्त्र कहते हैं नेचर सर्स मात्रा परिचि ने मात्रा नी मतलब जो व्यक्ति है जब दूसरों का दोष एक सेड के समान भी होना छोटा सा हा? किसी में दोष तो वो क्या दिखता है बहुत बड़ा दिखता है आत्मनो बी हाँ, बेल फ्रूट होता है ना शिवजी को करते हैं। बेल फ्रूट के समान में मेरे हृदय में गंदगी और दोष है तो मुझे अपना दोष नजर नहीं आता हाँ। ये हमारी सिचुएशन है इसलिए शास्त्र कहते कि सात प्रकार के इंटॉक्सिकेशन है इस जगत में हमें तो एक हमें पता है चार नियमों में से एक है नो इंटॉक्सिकेशन वेसन वेसन कहते हैं ना हिंदी में व्यसन क्या कहते हैं वेसन हाँ, वेसन नहीं तो सात प्रकार के वेसन है वैदिक कल्चर में या वैदिक पुराणों में वर्णन करते हैं तो पहला क्या है मृगया मृगया मतलब क्षेत्रीय किंग्स आदि जाते थे हम मृग आदि मारने के लिए हां। तो वो एक नशा है राजा को तो नींद रहे आते जो वो शिकार करने के लिए नहीं निकले हम गया दूसरा क्या है जुआ जुआ खेलना सट्टा और जो भी है शादी हो बहुत सारे जुआ की कैटेगरीज हैं और तीसरा व्यसन क्या है दिन में सोना यह भी एक इंटॉक्सिकेशन है यह भी एक नशा है शास्त्र कहते हैं और चौथा है पराई निंदा मतलब मुझसे रहा नहीं जाता जब तक मैं किसी और की निंदा ना करो ऐसे लगता है कि आज दिन में कुछ खाली खाली रहा <laughs> कुछ कमी हो गई आज खाली खाली लग रहा है थोड़ा सा भरता हो दौड़ता हो कौन भरता है जो जरा ढीला डाला है चाहता उसका कान पकड़ता हो प्रभु कान इधर करो मेरे पास बहुत कुछ भंडार है मेरे हृदय में मैं क्या करना चाहता सारा बताना चाहता हूं बोल करना चाहता हूं तो पराई निंदा आगे है श्रेय या पुरुष के प्रति आसक्ति अटैचमेंट यह भी एक इंटॉक्सिकेशन है जो हमें मैड बना देता है और आगे है मध्यपान शराब ठेका ठेका जा जहां भी जाओ ठेका शब्द दिखा देता है और वो छोटे छोटे अक्षरो में नहीं हम डरते हरे कृष्णा लिखते छोटे छोटे अक्षरों में नहीं अपने घर में या कार में लिखेंगे तो जितना छोटा हो उतना पता न चलेगी वे कृष्णा का विपोट ही हो नहीं लेकिन यहाँ जो मध्यप्रिय है कर्मिज है वो तो, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, है कि देसी क्या क्या शब्द होते हा ठीका वो बॉर्डर में होता है किसी भी जगह जाओ पार्क करोगे यूपी जाओगे जहां मर्जी जाओ मैं बीच में वहां तमिलनाडु से कर्नाटक कर्नाटक कर जा रहा था तो वहां भी हमारा बस रुक गया तो मैं अकेला जा रहा था कुछ दर्शन करने एक दो दिन के लिए तो एक एक जगह बस रुके फिर बहुत भूख लगी थी कुछ नहीं था खाने के लिए तो ऐसी जगह रुकी बस जो बॉर्डर था और बॉर्डर में पेड़ पौधे और वहां एक कुछ छोटा सा कुछ रेस्टोरेंट था जिसमें सर सब प्रकार का गंग था और बड़े अक्षरों में लिखा था ये सब जो यहाँ लिखे जाते हैं ठेका देशी विदेशी सब प्रकार का चीजें वहां अवेलेबल है इस प्रकार से मध्यपान और सातवा इंटॉक्सिकेशन व्यसन क्या है व्यर्थ भाषण व्यर्थ का वार्तालाप करना मतलब तो काम नहीं है तो बस जीवा चलाते रहो हरीना नहीं चलेगी हम हाँ जब ये जब नाम सुनते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं नहीं खैर जब, जब का समय आ गया हम हाँ मंगल आते हुए तो नाचते हैं नहीं चिल्लाते हैं दौड़ते हैं लेकिन जैसे सवा पांच को तो सवा सात आता है तो सारे जो आस्था विकार है वो तो जागृत हो जाते हैं कृष्णा अब ये समय आ गया जो नहीं आना चाहिए मोस्ट डेंजर जो टाइम है हमारे लिए वो कौन सा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ऐसे हमारी सिचुएशन है तो ये भी सात प्रकार के जो व्यसन है इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में तो ऐसे जो भगवान शिव है महान वैष्णव दो दो पर्सनालिटीज को सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड किया जाता है एक तो भगवान कृष्णा है और दूसरे कौन है शिव जी है आ, बाकियों को इतना मिसअंडरस्टूड मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है बाकी डेमी वर्ड्स की लेकिन इन दोनों की बहुत अधिक है कृष्ण मीन्स रासलीला नहीं कृष्ण का स्मरण मीन्स कुछ और नहीं पहले क्या आएगा रासलीला और शिवजी का मतलब ही है शिवजी का नाम आते क्या आता है सीधा भांग और गांजा और आप बहुत सारे जो इंटॉक्सिकन जो यूज करते हैं तो ऐसे इसलिए शास्त्र कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञला बोझा है तो वास्तव में शिवजी के ऊपर बोलना या शिवजी की महत्ता को समझना ये या शिव तत्व को समझना कोई इजी नहीं है हम तो प्रयास कर रहे हैं अपनी शुद्धि के लिए जो भी हमारी क्षुद्र बुद्धि कितनी बुद्धि हमारे पास है ओडिया में या बंग्ला में क्षुद्र बुद्धि या क्षुद्र बुद्धि अबे आत्मा का साहित छोटा है उसके अंदर बुद्धि भी कितनी होगी इतनी छोटी होगी और उससे भगवान इतने विभु हैं महान है उनको जानने का प्रयास करता है इसलिए चैतन्य शरितमृत में कहते कि चैतन्य लीला जो समुद्र का परम गंभीर है बहुत गंभीर है कृष्ण लीला वो समझना भगवत और वैष्णव को समझना ये लिए उसके लिए तो भगवत कृपा के बिना वैष्णव की कृपा के बिना समझना असंभव है चैतन्य श्वेतावृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं तो ऐसे शिव तत्व या आध्यात्मिक तत्वों को कौन व्यक्ति समझ सकता है या कौन नहीं समझ सकता शास्त्र कहते हैं ये व्यक्ति भगवत तत्वों को कभी नहीं समझ सकते जिनका उन्होंने लिस्ट दिया है साहकारा दया हीना गुरु सेवा विवर्जिता असत्यवादि क्रूरा भगवान कहते हैं ना मुझे कैसे जानो तत्व से जानो मुझे ठीक ठीक रूप से समझो मुझे ठीक रूप से समझना है लेकिन मेरे भक्तों को भी कैसे समझो ठीक ठीक रूप से समझो तत्व तो कौन व्यक्ति तत्वतः भगवत तत्व या जो वैष्णव तत्व है उसको नहीं समझ सकता शास्त्र कहते हैं स अहंकारा पहला पूर्ण व्यक्ति जो नहीं समझ सकता भगवान और भक्तों को और भगवत तत्व को या वैष्णव तत्व को एक्सुलेट्रुत को, को जिसमें क्या है स सअहंकारा जिसमें क्या, कौन सी कार लेके आया है अहंकार की कार हाँ। तो अहंकार जिसमें भरा हुआ है फूस फूस वो भगवत तत्व को नहीं समझ सकता भगवान के भक्तों को वैष्णवों को नहीं समझ सकता सहंकारा दया ही ना जिस व्यक्ति का हृदय बहुत अधिक कठोर है जिसमें दया नाम की चीज है नहीं ऐसा व्यक्ति और आगे कहते गुरु सेवा विवर गुरु की सेवा से जो दूर है गुरु की सेवा करने के लिए उत्साहित नहीं है गुरु की सेवा में नहीं लगा है ऐसा व्यक्ति कदापि भगवत तत्व को भगवत भजन को अवगत नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता असत्यवादी क्रोरा असत्यवादी जो हमेशा झूठ बोलते रहता है अभी सत्युलट्रू परम सत्य है परम सत्य को समझने के लिए परम झूठा हम बने रहेंगे तो कैसे समझ सकते हैं असत्यवादिना असत्यवादिना क्रूरा नत्व विजानते तो ऐसे जो आर व्यक्ति है वो व्यक्ति भी भगवत तत्व को कदापि नहीं समझ सकता इसलिए वास्तव में भगवान को समझने के लिए ब्रह्मा जी एक श्लोक का उच्चारण करते हैं मैं भूल गया भगवत भगवत तत्व विज्ञानम कृपा वो कहते हैं कि आपका कृपा लेष मात्र भी किसी के ऊपर हो जाता है वो व्यक्ति वास्तव में समझने का अधिकारी होता है तो इसलिए शिव जी को समझना या भगवान कृष्ण आदि को समझना बहुत कठिन है तो शिवजी जी के कार्यकलाप एक तो उनका स्वरूप ही ऐसा है उनके रूप को समझना बड़ा कठिन है तो दूसरा उनके कार्यकलापों को समझना चैतन्य लीला में हा कौन है पुंडरिक विद्या नदी ऐसे वैष्णव कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु में उन्मत्त होकर कहने लगे हाँ पुंडरिक बाप बाहते है मेरे बाप ये पुंडरिक कहा है अब ये पुंडरिक कृष्ण लीला में कौन है वृषभालु और चैतन्य महाप्रभु कौन है श्रीमती राधिका तो भक्त सोचने लगे एक किसके नामों का उच्चारण कर रहा है कुंडरी करे बापर मोर हाँ गए तो भक्त के नया नाम सुनाया मैं कुंडली पूछा कौन है महापुंड महान वैष्णव आने वाले हैं नवदेव मायापुर में तो फिर आ गए तो पता चला कि ऐसे वैष्णव आ गए चलो मिलते हैं तो मुकुंद के साथ गदागर गए गदागर ने कहा कितना सौभाग्य है भक्तों को मिलना उनसे बातें करना चर्चा करना चलता मैं आपके साथ चलता मुकुंद गए तो देखा कि कैसा वैष्णव है बड़ा सा सोफा है लेटा हुआ है के अच्छे खासे प्रेस वस्त्र पहने हैं और पांव ऊपर फैलाए हैं दो चार लोग उनकी मसाज कर रहे हैं और कोई चावल झुला रहा है और गोल्ड का जो पिक दान है मुंह में क्या है पांच चबा चपा, चपा हो लाल हो गए हैं और बीच-बीच में थोड़ा सा साइड थूकना है तो तुरंत सेवक थूकिए कह दी सर्वतृ वैष्णवी नवदीप का टोटली कंफ्यूज उनका फ्यूज उड़ गया <laughs> कहा ले आए हो मुकुल मैंने तो इनके बारे में इतना कुछ सुना था लेकिन मुकुद जानता है कि बाहरी रूप से ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं वैष्णव नहीं हूं कौन हूं विषयी हूं लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है हम बहुत बड़े विषय हैं लेकिन दिखाते क्या है वैष्णव हैं यह आमी तो वैष्णव ये बुद्धि है रे, आमानी की हमी भक्ति ठाकुर कहते हैं कोई व्यक्ति इस भावना में सदैव रहता है कि मैं वैष्णव हूं तो उसके अंदर अमानित्व की भावना विनम्रता दीनहीन की भावना कदापि नहीं आ सकती तो ऐसे मुकुंद ने फिर श्लोक गाया अरे इसके दिमाग में डाउट आ रहा है इसको थोड़ा ठीक करते गुदाज पंडित तो उन्होंने गाया अहो पकी हम स्तन काल को सया तो उन्होंने गाया पोतना का वर्णन करते हुए कि पोतना जो अपने स्तनों में बहुत ही जहरीला विष का लेपन करके आए थे और कृष्ण को पिलाती हैं दूध का बहाना बनाकर कृष्ण उसका पान करते और सोचते कि इसने कितनी बड़ी सेवा की मुझे दूध का दूद का पान की करवाया है ये मेरी माता के समान है ऐसे दयालु कृष्ण उनको अपने मां का स्थान गोलोक वृंदावन में देते हैं तो ये श्लोक जब मुकुंद के द्वारा गाया गया तो भि... कुंडली विद्यानिधि के कान में गया तो जो आप लेटे हुए थे ना सारे तोड़ फोड़ के बिल्कुल कृष्ण कृष्ण कहते हुए आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए गिर पड़े और कृष्ण के विरह में रोने लगे हाँ उन्होंने कहा मुकुंद मुकुंद ने कहा देखो गदादर हाँ वैष्णव को अब बाहरी दृष्टि से नहीं पहचान सकते भक्ति सिद्धांत महाराज कथा बताया करते थे कि एक डिवोटी थे जो आपने आंगन में मछलियां सुखाते थे क्या सुखाते थे अभी मछली का नाम लेते हम सोचेंगे प्रभु जी मछली लेके मार्केट से जा रहे थे कोई भक्त ले जा रहा था तो सोचेंगे उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे हम तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा एक हो मछलियां सुखाते थे दूसरी की मछलियां सुखती होगी उसके आंगन में और तो भारी रूप से देखते थे तो ये बड़ा जोर जोर से जब करता है बहाना बनाता है लगता है कि बड़ा अच्छा चांटिंग कर रहा है लेकिन देखो आंगन में क्या सुखाता है जरूर का फिस्ट बना के खाता होगा तो भक्तिद महाराज कहते हैं कि वो जो डिवोटी है वो वास्तव में इसलिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे चैटिंग में मुझसे दूर रहें कुछ होते ना जो जब जब करोगे तभी सारे भक्त को प्रणाम करने भी आएंगे इंपॉर्टेंट मैसेज देने भी आएंगे शेड्यूल डिसाइड करने भी आएंगे और सब कुछ पत्नी भी आएंगे घर का कुछ सामान लेने क्या क्या चाहिए लिस्ट लेकर आएंगे कौन से समय जब के समय में तो वो जो डिवोटिड है भक्ति महाराज का वो इसलिए है कि इन सारी चीजों से मैं अलग रहू और सदैव नॉन स्टॉप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे राम का उच्चारण करो तो लेकिन अभी वैष्णव को पहचानना उसके ड्रेस से नहीं पहचान सकते आप अभी शिवजी को कहेंगे प्रभु जी शिवजी ने तो कोई धोती कुर्ता नहीं पहना है नहीं हम कहते ना वैष्णव ड्रेस पहले ड्रेस फिर बाद में एड्रेस उनके पास एड्रेस भी नहीं था हाँ। तो ऐसे शिवजी के पास ड्रेस भी नहीं है उनका ड्रेस तो कोई वैष्णव एडिकेट बुक में आया है कि आपको मृग चंद धारण करना है केवल हम कल्पना करें कि शिवजी के विश्व में सारे लोग आश्रय क्लास में आए चली बोला <laughs> सोचा नहीं जा <जासे>। सकता <laughs> तो हम हमेशा हम हमेशा क्या करते जज डों एक्चुअली भक्ति बहुत सरल है लेकिन हमें शास्त्रों से समझना होगा और और वैसे बहुत कॉमेडी भी हैं, वैष्णव कल्चर हम मतलब हर सास के हम पागल हो जाएंगे हमेशा कुछ ना कुछ रहता है तो जो शिवजी हैं, तो उनकी वेशभूषा तो इतनी विभिन्न है आ, लेकिन वो कृष्ण के प्रति सर्वाधिक समर्पित है आ, तो इसलिए वैष्णव को जानना या पहचानना उनके गुणों के द्वारा सदैव जैसे कल हमने शिवजी के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया और फिर हाँ उनके जीवन से देखा कि किस प्रकार से शिवजी के अंदर ही सारे गुण है तिथिक वहाणिका सर्वेहीना अजात शत्र व शांत साधभूषण ये आभूषण है तो आभूषण मतलब जो आभूषण नाम धारण करते हैं सौंदर्य के लिए तो उनसे हमारा सौंदर्य बढ़ता नहीं है वो आभूषण हम चेंज करते रहते हैं डिजाइन नए नए आते रहते हैं नहीं और चेंज करने पड़ते हैं अपनी सुंदरता को मेनटेन करने के लिए लेकिन ये चेंज नहीं करना पड़ता गुण क्वालिटी कृष्ण भावना के जो गुण हैं साधु के जो गुण हैं हमारे चरित्र में होते हैं तो हमेशा हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं वर्धित करते हैं तो इसलिए एक भक्त को सदैव सदाचारी होना चाहिए इसलिए महाप्रभु को बहुत प्रिय था महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय साधु रूषण भक्त का स्वभाव क्या है मर्यादा का पालन करना मर्यादा का लक्षण ये नहीं करना क्या कहते हैं उल्लंघन नहीं करना जैसे श्री के लिए उसका आभूषण क्या है लज्जा शाइनेस वो नहीं है तो उसके पास बाकी आभूषण काम के नहीं है तो उसी प्रकार से वैष्णव के लिए ये सारे जो गुण बहुत महत्वपूर्ण है महाप्रभु कहते हैं मर्यादा राखी तुष्ट कैलम और सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि हे सनातन सनातन गो स्वामी जब यमेश्वर टोटा या टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु से मिलने के लिए आए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मर्यादा राखिले तुष्ट कैलम और तुमने ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है और इसका पालन किया है एक वैष्णव के चरित्र का तो इससे मैं बहुत अधिक तुस्ती महसूस कर रहा हूं तुम भी ऐसी ना करे ले करे कौन जन तुम ऐसा आचरण नहीं करोगे तो कौन करेगा हाँ तो हम बनने के बाद कई सारी चीजें हल्के ले लेते हैं जो भी हैं जन सामाजिक जो लेन देन का व्यवहार है कहते मैं भी भगत बन गया मुझे गाड़ी ड्राइव करता हूं रूल्स लागू नहीं होते रेड लाइट हो या ग्रीन लाइट हो एक साधु जा रहे थे ट्रेन से और साधु है धारण किए तो क्या बन जाते आप, सरल है भारत में बनना। तो ये गए, तीर्थ तो यात्रा कर दी थी तीर्थों का भ्रमण करने का बड़ा शौक गए ट्रेन में टिकट नहीं निकाला बैठ गए जो टीटीई आ गए है वहां कहा प्रभु जी स्वामी जी टिकट कहाँ है आपका टिकट तो नहीं उन्होंने कहा जा रहे है उन्होंने कहा मैं तो राम जन्मभूमि जा रहा हूं कहा, कहा जा रहा हूं राम जन्मभूमि आयोध्या नहीं कहा तो टीटी ने कहा अच्छा टिकट नहीं है मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि दे चलता हूं <laughs> तो मतलब अब जब भक्त बन जाते हैं तो हर चीज को ना देखा करते हैं और सोचते कि नहीं मेरे ऊपर लागू नहीं होता तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए भक्त भल बनने के बाद भी क्या है प्रॉब्लम तभी आते हैं जब ओवर एक्सप्रेसिंग ओवर एक्टिंग करते हैं अपने तो भक्त का मतलब ये सनातन गोस्वामी इसलिए इन वैष्णव के चरित्र को पढ़ना चाहिए वैष्णव के चरित्र को समझना चाहिए उनके आचरण उनके कार्यकलापो को उनके व्यवहार को उनके डिल्स आदि को इसलिए महान वैष्णव ने उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता है छह गोस्मी महाप्रभु के पार्षद आदि इस प्रकार का आचरण तो हमें किसी वैष्णव को इमिटेट नकल नहीं करनी चाहिए कि मुझे ना उनके जैसा बनना है वो होता है भौतिक जगत में वो भावना है मुझे ना वो मुस्कर अच्छा लगता है या अच्छी लगती है मुझे उसके जैसे बात रखने हैं उसके जैसे बनना है उसके जैसे वस्त्र धारण करने है नहीं आपका जो नेचुरल स्वभाव है उसमें कृष्ण भावना को ऐड करते जाओ अधिक से अधिक हाँ। होंगे तो कृष्ण तो वराइट कृष्ण को कहते रसिक शेखर हाँ? तो कृष्ण थोड़े आनंद महसूस करेंगे वो तो कृष्ण रसिक शेखर है रसों का आस्पादन करने में सर्वोत्तम है कृष्ण वरायटीज को चाहते हैं हाँ? सब एक जैसे गाने लगेंगे तो वैसे होगा नहीं जो भी हमारे अंदर नेचुरल है उसमें केवल क्या करो कृष्ण भावना को डालो अधिक से अधिक तब आप कि वंडर। किसी को इमिटेड करने का प्रयास ना करें कि उसके जैसे मुझे गाना है उसके जैसे मुझे प्रवचन देना है उसके जैसे करना है नहीं हमें जिस प्रकार से स्वाभाविक गुण हमारे अंदर है उस भाती रहते हुए नेचुरली कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए तो प्रभुपात हमेशा जब चर्चा करते थे तो कहते थे कि शिवजी शिवजी को इमिटेट करते लोग गांजा आदि पीते हैं भांग पीते हैं पीना है तो एक चीज पियो ना प्रभुपात हमेशा अटक जाते थे क्या पियो वेश का पान के प्रभुपात के कुछ आंसर ना सटीक है हा जान ना जा, क्या है प्राण जाए वचन ना जाए प्रभुपाद के उत्तर कुछ जगह बिल्कुल वही है कुछ भी हो जाए उत्तर वही काऊ के लिए। जब कृष्ण से बातें होती थी तो आप क्यों स्लॉटर करते हो काउ को क्यों स्लॉटर करते हो तो इस प्रकार से हाँ जो आचार्य हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें इमिटेट आदि नहीं करना चाहिए तो शिवजी को समझना डिफिकल्ट है जब युद्ध महाराज महाभारत के अंध पर्व में कहते हैं कि हे है विष्णमा मैं जरा शिवजी के बारे में जानना चाहता हूं आप जरा बताइए तो विष्म कहते हैं अरे शिवजी जो महान वैष्णव है कृष्ण के टॉप मोस्ट सेवक है उनको जानना असंभव है और ये जगत में कोई भी नहीं जानता उनको एक ही व्यक्ति जानता है परफेक्टली और वो कौन है कृष्ण है विष्ण ने क्या कहा कौन जानते हैं कृष्ण जानते हैं क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त है तो शिव जी का स्वरूप शिव जी के कार्यकला का कठिन है समझना बाहरी रूप से हम समझते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। जब भगवान ने समुद्र मंथन में अपना मोहिनी रूप प्रकट कराया इतना सौंदर्य अब कृष्ण कोई भी चीज बनते तो वह परफेक्ट है कृष्ण एक श्री भी बन जाए तो उस उस श्री से समान सौंदर्यवान कोई और नहीं है तो कृष्ण की हर चीज परफेक्ट है तो जब कृष्ण मोहिनी बने तो इन्होंने तो अटेंड नहीं किया था उस समय देखा नहीं था सुना था भगवान का रूप ना मोहिनी बहुत सुंदर था यानी कहा मुझे देखना है क्या करना है मुझे देखना है हा हट करते है ना कभी कभी हटकर पिता से करते हैं या फिर अलग अलग प्रकार से तो भगवान ने कहा देखो और वहां पार्वती खड़े थे, थे विष्णु तो उचित नहीं है प्रभु आपका रूप और इतना सौंदर्य से भरा हुआ है क्यों क्यों नहीं देखा जा सकता कहते नहीं शिवजी तो उसी प्रकार से कहकर आप जिद करतेनियर भक्त प्रभु जी आप ये नए नहीं प्रभु जी प्लीज इस बार तो वैसे हट लेके बढ़ गए शिव जी विष्णु जी कहते नहीं नहीं तो फिर बहुत लगे पीछे ठीक है सामने देखते तो एक युवती बाला जो आदि पहने थे से, और एक बॉल के साथ खेल रही थी इधर उधर से भाग रही थी शिवजी ने देखा वो पार्वती जो साथ में खड़े थे उसको भी भूल गए आप सोचो कितना पार्वती को आया होगा गुस्सा तो फिर भगवान के सौंदर्य रूप से आकर्षित हो गए इस प्रकार से शिवजी को आप सोच सकते हैं दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि हाँ कि उचित नहीं है ये अनुचित है एक बार तो शिवजी ने हल कर दी क्या हल कर दे कि काशीराज ये जो बनारस है उन्होंने एक राजा को दे दिया बाद में ना काशी काशीराज उसने तपस्या की गोल गोल की मुझे ना द्वारकाध कृष्ण के साथ युद्ध करना है। और जो तपस्या तो से शिवजी प्रसन्न हो गया निकले हाँ कृष्ण के तो गए तो फिर काशीराज ने घोषणा की थी अपने काशी में कि मैं जो मेरे शत्रु है कृष्ण उनका सर काट के गिराऊंगा का यहाँ काशी में हे नगरवासियों आप सब उसको देखो और आनंदित हो जाओ ये तो गए थे इस भावना से काशीराज गए तो वहां युद्ध हुआ तो भगवान ने अपना सुदर्शन के द्वारा काशीराज का गला साफ कर दिया जैसे होता है ना कि गला चाट हो रही है लोग कहते तो सफाई की आवश्यकता है तो भगवान का सुदर्शन चक्र है साफ करके गला भेज दिया था हा? काशी सारे नगरवासी खुश हो गए हमारे राजा ने कृष्ण का सर नजदीक गए देखा है तो तो हमारे राजा दिराज, काशी राज है। तो फिर फिर देखा शिवजी ने फिर अपना अस्त्र चलाया अभी पार्शुपात भागवत में आप पढ़ेंगे कृष्णा लोग पार्शुपात सुदर्शन पार्शुपात बेचारा शरण ग्रहण करता है सुदर्शन की और पूरा जो काशी है उसको जलाया जाता है डिस्ट्रॉय किया जाता है सारे सैनिक सब मर जाते हैं और फिर सुदर्शन पीछे लगता है किसके शिवजी के हाँ एक बार सुदर्शन एक भक्त भक्त के पीछे लगे थे दुर्वासा मुनि के और इस बार शिव के तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जो वैष्णव है या भक्त है उनकी रक्षा सदैव सुदर्शन करते हैं लेकिन वो वैष्णव यदि फिर भगवान से ही विरोध क्या करेंगे स्वीकारेंगे तो वो सुदर्शन क्या करते वर्षो के पीछे लगता है तो फिर सुदर्शन उनके पीछे लगे तो शिव जी भाग रहे भाग रहे भागने कहा जाए तो कृष्ण का शरणम कहा गए जो 26 गुण है ना वैष्णव के उनमें से एक गुण है जिसका नाम है कृष्ण का शरणम तो ये, ये कृष्ण के शरण कमलों में गए और गिड़गिड़ाए क्षमा कीजिए मैंने बहुत बड़ी गलती की है कृष्ण तो गुस्सा हो गए थे, अरे, मेरे ही विरोध में लगे। उन्होंने प्लीज, क्षमा करो मैं ना जब से जब तक आपसे दूर रहता हो तब तक ये प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहती हैं। जैसे आप कृष्ण भावना से थोड़ा दूर रहते तो माया थोड़ा हमें आकर्षित करती है माया हमें अच्छी लगने लगती है क्यों का जपक कम हो जाता है कम हो जाता है, ग्रंथों का अध्ययन कम हो जाता है तो क्या होता है हमें माया अच्छे लगने लगती है तो फिर तो उसी प्रकार से शिवजी ने कहा मैं तो दूर दूर रहता हूं आपसे तब ये बीच बीच में ये माया के बुलबुलें मुझे तंग करते रहते हैं तो फिर भगवान कहते ठीक है शिव जी कहा मुझे ना आपके नजदीक निवास दो नजदीक रखो और हम भी माया को छेड़ना चाहते हैं हम भी शानदे बैठते भक्ति थोड़ा ठीक ठाक चलता है तो लगता है अरे बहुत दिन हो गए <laughs> आ, कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही है <laughs> तो प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग ऑफ जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ तो एक ब्रह्मचारी उनके साथ जा रहा था जू प्राणी संग्रहालय प्राणी संग्रहालय में वॉक करते हुए जा रहे थे शेर और नहीं, टाइगर टाइगर को शेर कहते शेर और उसका बच्चा बाघ बाघ और उसका बच्चा Warri खेल रहे थे और थोड़ा सा dragging, बड़ी बड़ी झाड़ी थी तो प्रमुख बात गए वॉक करते हुए कि ब्रह्मचारी जोर जोर से जप करते जा रहा है हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे प्रभुपाद तो आगे चले गए अरे पीछे रह गया क्यों पीछे रह गया वो जो बछड़ा उसका तो पिल्ला था ना शेर का या बाघ का है पता नहीं क्या सही, सही मुझे बता नहीं है। जो भी है आ, तो फिर उसकी पूछ को पकड़ के कुछ खींचने का प्रयास कर रहा था तो प्रभुपाद ने पीछे देखा अरे प्रभुपाद ने कहा कि ये स्मॉल है लेकिन डेंजर है <laughs> तो उसी प्रकार से माया स्मॉल हो सकती है लेकिन डेंजर हो सकती है हमारे लिए तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुछ यंगस्टर्स होते हैं और वो आते हैं मंदिर आते हैं तो मुझे एक बिहोटी कह रहे थे कि उन्होंने किसी को पूछा उस यूथ को कि क्यों मंदिर आते हो उन्होंने कहा ना आरती होती है यहां आता क्यों है तो यहां पूजा होती है यहां क्या है यहा श्रद्धा है तो इस प्रकार से मतलब हम आते हैं किस लिए माया को छेड़ने के लिए और ये जानिया सुनिया विश्व खाए नवत्नदास ठाकुर कहते हैं जान बोझ विष का पान करना हमें पता है कि मैं विष पी रहा हूं लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसको स्वीकारते हैं हम तो हम बैठ नहीं सकते शांत हाँ क्योंकि भगवत भक्ति में हम नहीं लगे हैं गंभीरता से तो इसलिए क्योंकि हम कृष्ण का जो शांत सुंदर रूप है उसको नहीं देखना चाहते तो फिर जो कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके नजदीक रखो जब अब मैं हमेशा नजदीक रहूंगा ना तो आपके डंडे पड़ते रहेंगे मेरे ऊपर मतलब कोई मुझे मॉनिटर करने वाला होना चाहिए है ना इसलिए तो हमने ये सारे ग्रुप्स हैं, काउंसलिंग सिस्टम्स हैं। हाँ ये सब किस लिए किसी के अंडर हो तो शिवजी डायरेक्ट भगवान कृष्ण के अंडर है उन्होंने कहा कि मैं आपको एक स्थान प्रदान करता हूँ जो मेरे सर्वाधिक निकट है वहां जाके निवास करना कौन सा स्थान दिया जगन्नाथपुरी के नजदीक भुवनेश्वर ये चैतन्य भागवत में पूरे दो अध्याय में सब आता है, ये सब के का। तो फिर उनको वो स्थान देते हैं अपने धाम जगन्नाथपुरी के पास कि ये मेरे वहां नजदीक रहो चरणों में क्षेत्रपाल के रूप में और सदैव मेरी सेवा में रहो तो इस प्रकार से जो शिवजी हैं, सदैव भगवान के नजदीक हैं और उनको धाम रक्षक कहा जाता है। वास्तव में शिवजी हमें योग्यता प्रदान करते हैं धाम की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए धाम को सर्व करने का क्वालिफिकेशन शिवजी हमें प्रदान करते हैं इसलिए हर धाम में सब जगह शिव निवास करते हैं तो आज शिवजी का प्राकट्य ब्रह्मा के भ्रुकुटी में से हुआ था से ना जब ब्रह्मा ने अपने सृष्टि बढ़ाने थी, तो चार जो पुत्र उत्पन्न हुए चार कुमार सनत सनातन सनंदन आदि तो उनको कहा देखो सृष्टि बढ़ानी है विवाह आदि करो हा? जनसंख्या बढ़ाओ तो उन्होंने कहा नहीं हम हमें भक्ति बढ़ाना है तो फिर इतना गुस्सा आया अरे मेरे बेटे होकर मेरे बच्चे होकर नहीं सुन रहे बाप की बात नहीं मानते हो तो ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया चार सर है जब हम एक सर से इतने परेशान है टेंशन एक सर में आता है तो कितना परेशान रहते हैं ब्रह्मा को टेंशन कितने सर में आता है शाह फिर उन्होंने इतना गुस्सा आया अभी गुस्सा कितना बच्चा मारने रहा है कुछ नहीं कर सकते गुस्सा पीने का प्रयास किया उन्होंने लेकिन वो पिया नहीं गया वो बाहर निकल आया यहां से, नील दोहित, रूप धारण करते बालक आया रोते हुए इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ा वो कौन थे शिव थे अलग अलग कल्पों में शिव के अलग अलग प्रकार के अपियरेंस है भागवत हमारा अलग अलग पुराणों में वर्णन आता है और फिर आ, जो शिवजी है वो प्रकट हो जाते प्रकार से और कृष्ण के महान भक्त है बहुत कुछ है पता नहीं कैसे मैं समराइज करू या कैसे प्रेजेंट करू तो मैं सोच रहा था शिवजी के सारा रिमेनिंग जो तो डिस्कशन है वो करूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय है शायद और एक बार डिस्कस करना होगा तो जो आ, शिवजी है फिर उनका प्राकट्य होता है तो उनके कुछ गुण आज भी हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें स्किप करके तो, तो जैसे मैंने कहा बीच में कि जो शिवजी गुणों के सागर है जो वैष्णव के 26 गुण है उनमें एक गुण प्रमुख है कृष्ण का शरण कृष्ण की शरण किसने ली है गंभीरता से तो बाकी जितने भी गुण है वो उस व्यक्ति के अंदर स्वयं रूप से प्रकट हो जाते हैं तो ऐसे कई गुणों में शिवजी में एक गुण है वो क्या है परम विरक्त कौन सा गुण है परम विरक्त जैसे हमने कल चर्चा की थी बहुत विरक्त है नया नया घर बनाया हर ग्रह प्रवेश के दिन ही क्या किया किसी और को प्रवेश करा दिया खुद बाहर निकल गए तो ये परम विरक्त है बल्कि शिवजी तो इतने बड़े एक प्रकार से आचार्य है रुद्र संप्रदाय के आचार्य है तो शिवजी ने जब उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं और सब बहुत धनवान शिष्य हैं है एक शिष्य थे कौन कौन थे धनवान रावण लंका बनाई सुवर्ण की शिवजी ने नहीं कहा कि मैं ना बीच बीच में आता हूं और पत्नी बहुत पीछे लगी है घर बनाइए घर बनाइए हे रावण मेरे लिए भी नहीं गेस्ट हाउस बना ऐसे नहीं बोला शिव ने उनको है ना इतने विरक्त है चाहे वो धनवान हो आधनीय हो उनका बिजनेस केवल एक ही है कीर्तन या सदा हरि बस हरि का सदैव गुणगान करना तो इसे शिवजी परम विरक्त क्यों है क्योंकि वो कृष्ण से परम आसक्त है हम हम हम स्वाभाविक या फिर आ, क्या कहेंगे कृत्रिम रूप से विरक्ति करने का दिखावा ज्यादा दिन नहीं कर सकते जितना आदेश हम कृष्ण से आसक्त होंगे उतने ही मात्रा में हम भौतिक भोग आदि से अनासक्त होंगे ये स्वाभाविक है तो कृष्ण से आसक्त होने का मतलब क्या है कृष्ण के नाम कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण कृष्ण के लीलाएं और कृष्ण का धाम इन चीजों के प्रति आसक्ति का वर्धन कराना आसक्ति बढ़ाना तो ये पांच जो चीजें हैं किस प्रकार से शिवजी इनमें आसक्त हैं जितना समय हमें अलाउ करेगा वहां तक हम डिस्कस करेंगे तो पहली चीज है नाम क्या है पहली चीज तो शिवजी जी नामासक्त है कैसी आसक्ति उनमें नाम के प्रति आसक्ति हैं अभी हमें भी नाम के प्रति आसक्ति है किसके नाम के प्रति आसक्ति है प्रश्न पूछा जाए तो अपने नाम के प्रति आ सकती है हाँ लोग कहते हैं ना कि कलयुग का धर्म है नाम हमें भी पता है कि नाम किसका नाम मेरा नाम अपना नाम हम अपने नाम से आ सकते हैं तो शिव जी के साथ ऐसा नहीं है शिवजी भगवत नाम में परम आ सकते हैं नाम आ सकता है। इसलिए भक्ति विरोध ठाकुर ने कहा ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे महादेव पंचमुखे ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे वो सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते हैं शिवजी जी की जीवा उनको पांच मुख क्यों है शिवजी का पहला एक ही मुख था हम आगे रूप के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं तो ब्रह्मा हरे हरिनाम का उच्चारण करते है चारों मुखों से और शिवजी के पास तो पांच मुख है जिनसे कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं इतना आसक्त है भगवत नाम उच्चारण करने में इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण नाम ये जो दो अक्षर है ना कृष्ण इसमें क्या मधुरता छुपी हुई है मुझे समझ में नहीं आता रूप गोस्वामी कहते कि हे कृष्ण मुझे तो करोड़ों करोड़ों कान और करोड़ों करोड़ों जीवाए चाहिए इनका सही मात्रा में आस्वादन करने के लिए ये ग्रंथ लिख रहे थे रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में सिद्ध व में तो उस ग्रंथ की शुरुआत के दो तीन पेज लिख रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु आए सुबह सुबह महाप्रभु ने कहा रूपा हे रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हो महाप्रभु ने ग्रंथ की रचना शुरू की क्या लिखा है दिखाओ ऐसे पन्ना उठाया तो क्या हैंडराइटिंग है रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु मैड हो गए पागल हो गए ने कि तुम्हारे जो अक्षर है ना तो ये मोतियों के समान है किनको किन की प्रशंसा कर रहे हैं महाप्रभु रूप प्रभु स्वामी की हैंड राइटिंग की प्रशंसा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो हैंड राइटिंग है, मोतियों के समान है और फिर देखकर कि क्या लिखा है दिखा और तो श्लोक पड़ा और वो श्लोक कौन सा था यही तुंडे तांड विनिम रतिम विनतेंडावली लबे की मुझे एक मुख नहीं चाहिए हजारों मुख चाहिए हजारों जीवाएं चाहिए जब हजारों जीवाएं कृष्ण नाम बोलेगी तो करोड़ों काम चाहिए सुनने के लिए महाप्रभु ने पढ़ा तो इतने आनंदित हो गए कि रूपा तुम क्या लिखते हो क्या नाम की महिमा का वर्णन करते हो आज तक ये सब बातें शास्त्रों में भी वर्णित नहीं है तो महाप्रभु आनंदित होते हैं किस प्रकार से नामा शक्त है जो आचार्य गण है एवं श्रीमती राधी भी जब सखिय मिलती है तो कहते कि हे सखी श्याम नामे कतो मधु आछे गो हुँ? कहते कि हे सखी आज बताओ कि जो श्याम नाम है ना कृष्ण नाम है इसमें कितनी मधुरता है वदना छाड़ते ना पारी मेरा जो मुंह है वदन है वो छोड़ने की आकांक्षा नहीं करता कौन कहता है श्रीमती राधिका तो उसी प्रकार से जो शिवजी भी है वह सदैव हाँ भगवत नाम आदि का उच्चारण करने में हाँ बिल्कुल आसक्त थे इवन हम भक्ति मनोर ठाकुर के बारे में सुनते हैं में जो उनका घर है वहां के पुराने पड़ोसी बताया करते थे कि ये जो भक्ति विनो ठाकुर रात को जब जब करते थे रात को 12 से लेकर 4 बजे तक और ऐसा जब करते थे कि जोर जोर से आवाज आती थी ऐसी आवाज क्या ऐसे लगता था कि कोई रो रहा है और ऐसे लग रहा है कि पूरी जो कुटिया है वो जो घर है वो सब हिल रहा है इस प्रकार से हरिदास ठाकुर भक्तिर ठाकुर नाम का उच्चारण करते थे उनके पास सब जिम्मेदारियां हैं तेरह बच्चे थे कौन ग्रस्त है या जिनके तेरह बच्चे हैं हाथ खड़ा करिए कोई है पांच चार नौ आठ तीन दो एक लेकिन हाँ। यहां भक्ति ठाकुर के पास तेरह है लेकिन फिर में इतनी और मजिस्ट्रेट थे इतना बड़ा पद किसके पास है यहां नहीं है लेकिन फिर भी जो नाम के प्रति भगवत भजन है उसमें कोई कमतरता नहीं है हाँ, उसमें कोई ये नहीं किया उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया है बाकी चीजों में एडजस्टमेंट ठीक है तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर हाँ, नाम लेते थे तो उसी भांति शिवजी डा तो तो हाँ होता है, होता है। तो माला लेकर ऐसे बैठे है पार्वती दे रोज देखते दे थे कि मेरा जो पति है सारा जगत उनकी पूजा करता है लेकिन मैं घर में देखती हूँ घर में आके तो माला लेकर बैठते रहते नहीं कई बार होता है ना कि बाहर तो सारे लोग ऑफिस में प्रणाम करते हैं लेकिन ये प्रभु जी जब मंदिर आते हैं तो छोटे छोटे भक्त को भी प्रणाम करते <laughs> है ना क्या है कुछ सीक्रेट समझ में नहीं आ रहा है तो शिव जी के साथ ऐसे ही है शिव जी के तो बड़े बड़े भक्त हैं हाँ। तो लेकिन जब शिव जी घर में होते हैं या जहां भी बैठते हैं वहां सदैव आदमी माला लेते हैं और जोर जोर से उच्चारण करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो में वर्णन आता है व्यास सुनाते हैं वो हैं वो कहते कि पार्वती की बहुत इच्छा हो गई थी कि भगवान का नाम उच्चारण करना है तो पार्वती ने एक मुनि थे वामदेव उनके पास गए और उन्होंने विष्णु सहस्र की दीक्षा उनसे स्वीकार की और वो पार्वती क्या करती थी डेली सुबह भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है एक हजार नाम उनका उच्चारण किया करते थे और जब वो वापस गए कैलाश में जहां शिवजी बैठे हुए थे और ऊंचे शिखर के ऊपर और द्वादशी के बाद शिवजी जी प्रसाद ग्रहण करने वाले थे तो उन्होंने कहा हे पार्वती तुम अभी अभी, अभी आए हो कहा से आये हो कहते यहाँ यहां से आओ बैठो मेरे साथ हम प्रसाद पाते हैं एक साथ पार्वती ने कहा नहीं मेरे नुरा नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम तभी से है दे, दे तो पार्वती देवी ने भी पर्व पुराण में आता है सिक्स कैंटो में वर्णन कि पार्वती देवी ने भी कहा कि हे पतिदेव कि मेरी जो माला है जप है भगवत नाम का ये पूरा नहीं हुआ है उसके उपरांत ही मैं भोजन करूंगी तो जी हंसने शिवजी ने, ने कहा वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हो भाग्यवती हो क्योंकि विष्णु की भक्ति या भगवान के नामों का विचारण करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त होता है तो वो सर्वोत्तम है और विष्णु भक्ति सर्व दुर्लभ है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि न सौरों न चैवाना न ब्राह्मो न चक्ति का कि सूर्य के जो फॉलोवर्स हैं, शिवजी के जो फॉलोवर्स हैं, ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, दुर्गा के जो फॉलोवर है अन्य देवी देवताओं के जो अनुयायी हैं, उनमें सर्वोत्कृष्ट कौन है भागवत उत्तम भगवान के जो भक्त है वो उत्तम है देवी पार्वती तुम बहुत भाग्यशाली हो कि कृष्ण के नामों का तुम उच्चारण कर रहे हो विष्णु सहस्र नाम तो फिर शिव जी ये श्लोक होते हैं जो प्रभु पात चैतन्य हमेशा वरानने, वरानने।, वरानने मीन्स लवली फेस्ट हमूमन कि है सुंदर मुख वाली पार्वती क्या करो तुम क्या सुनो कि ये जो आ, एक हजार जो विष्णु के नाम है ये भगवान राम के तीन नाम के समान है इसलिए तुम क्या करो ये राम नाम का उच्चारण करो भगवान नाम का उच्चारण करो शिवजी कहते हैं कि रा आकारादी नामा ने सुनमतो मम पार्वती है पार्वती कोई भी नाम जो राह से शुरू हो जाता है ना तो मुझे तुरंत लगता है कि अभी आगे क्या आने वाला है मैं तो इतना आसक्ति इतना आसक्ति किसका था हरि नाम में शिवजी का कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में वो इतने आसक्त हो गए कहते हैं तो फिर पार्वती चरित्राप्री आप पढ़ेंगे हांति लीला में आता है ये सब वर्णन पार्वती भी कहती है कि मैंने ये राम नाम की दीक्षा किससे ली है शिव जी से ली है फिर हरिदास ठाकुर से वर्ण प्रेम नाम कृष्ण नाम की दीक्षा ली पार्वती देवी ने तो इस प्रकार से भगवान ये जो शिव जी है भगवान कृष्ण के नामों में या भगवान नामों में सदैव मत रहते हैं बल्कि एक बार कृष्ण ने कहा कृष्ण उनको कहते हैं कि हे है शिवजी तुम क्या करो अभी बहुत दिन हो गए हैं उनका तो विवाह नहीं हुआ था तो ब्रह्मा भगवत पुराण में वर्णन आता है शिव जी को भगवान कहते हैं कि तुम सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम क्या करो अभी अभी विवाह करो लो ना कब तक ऐसा रहोगे अकेले अकेले जब करोगे हाँ नाम संकीर्तन करो एक तो बहाना था <laughs> कॉन्ग्रीगेशन छांटिंग नहीं ग्रुप ग्रुप छा तो हाँ विवाह कर लो आ, और जो सिंह के ऊपर बैठने वाली पार्वती देवी है आ, उनके साथ विवाह करो ये सुनकर अरे कृष्ण मुझे बोल रहे हैं शिव जी हंसने लगे मैं नहीं स्वीकारूंगा शिव जी क्या कहते हैं मैं तो नहीं स्वीकारूंगा आपकी सेवा करने के अलावा कुछ, कुछ और करना नहीं चाहता यदि मैं पार्वती देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो वास्तव में वैसे ही माया शक्ति है और मेरे सारे ज्ञान को ढक देगी मुझमें जो रजोग है उसमें उसकी वृद्धि हो सकती है और मेरी जो सारी तपस्या है वो खत्म हो जाएगी तो इसलिए प्लीज आप ये रिक्वेस्ट मुझे मत करो मैं तो क्या करना चाहता हूँ मैं सदैव आपके चरण कमलों की भक्ति करना चाहता हूँ और आपके नामों का उच्चारण करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं कभी भी तृप्त नहीं होगा सदैव मैं उच्चारण करना चाहता हूँ तो शिव जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं अभी तो हस्त मुख हूं आप मुझे क्या बना रहे हो हस्त बंद हाँसी फिर हाँसी क्या क्या हो जाएगी बाद में? बंद हो जाएगी हाँ तो वो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं तो वो कहते तुम नाम पंच वक्रेला गुणम छ मंगलामयम स्वप्ने जागरण शायन गायन भ्रमा कहते हैं कि हे कृष्ण आपका नाम मैं अपने पांचों मुखों से लेना चाहता हूं जो इतना मंगलशाली अमृत के समान है स्वप्न में भी आपका नाम लेना चाहता हूं स्वप्ने जागरण जाग्रत अवस्था में भी और शश्वर जीवन भर आपका नाम उच्चारण करना चाहता हूं गायन गायन भ्रमा भी हम गाते गाते नाचते नाचते में भ्रमण करना चाहता हूं तो इस प्रकार की जो इच्छा है वो उनके पास व्यक्त करते हैं कृष्ण के पास हाँ जो शिवजी हैं तो से शास्त्र यह वर्णन करते हैं कि शिवजी बहुत अधिक हम भगवान का जो नाम है उनमें आसक्त हैं तो दूसरी चीज क्या है नाम के बाद रूप है रूपासक्त तो एक बार श्रीमती राधिका ने पूछा ये ये जो शिवजी हैं इनके पांच रूप क्यों है प्रश्न आप थोड़ा मुझे बताओ तो कृष्ण कहते कि शिवजी ने साठ हजार युवो तक तपस्या की और फिर तो ध्यान किया तो उन्होंने मुझे देखा कौन सा रूप देखा श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप जो मुरली का वादन करते हैं ऐसे रोग को जब शिवजी ने देखा मैंने उनके सामने प्रकट किया तो इतना शिवजी आनंदित हो गए मेरे सुंदर रूप को देखकर की उनके जो नेत्र है वो तृप्त नहीं हुए वो मेरे सौंदर्य को देखना चाहते थे और मेरे सौंदर्य को देख के शिव रोने लगे अधिक से अधिक रोने लगे उन्होंने कहा कितना दुर्गा के दुर्भाग्यशाली हो मेरे पास दो ही आंखें क्यों जैसे गोपिया कहती है कोटि नेत्र नहिं दिल सबे दिल ये, ये ब्रह्मा आपने किया क्या ये कृष्ण को देखने के लिए दो आंखों से कैसे में पूर्ण रूप से देख सकती हूं आपको तो कोटी नेत्र देने चाहिए हाँ? की देखी मु कृष्ण को इन आंखों से कैसे देखूंगी तो इस प्रकार से शिव ने भी कहा कि ये जो अनंत शेष है जिनके पास सहस्र मुख है ब्रह्मा है ये कितने भाग्यवान है ये कृष्ण के सौंदर्य को देखते रहते और मैं तो दुर्भाग्यशाली हो ये दो ही आंखे हैं अभी यदि हम अपनी दो आंखों का विचार करें तो कितने परेशान है अपनी दो आंखों से ये दो आंखे हमें संभाली नहीं जा रही है तो लेकिन शिवजी भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए हम और आंखों की याचना करते हैं तो ऐसा करते बोलते बोलते उन्होंने चार बार दोहराया कि मुझे आपके सौंदर्य को देखना है हा देखना है ऐसे चार बार तो तुरंत कितने मुखाए चार देखा अभी तो क्योंकि उनको आंखें ज्यादा चाहिए थी तो आंखें कितनी हो गई शिव के पास उनके तीन आंखे हैं कितने हो गए? ना? हाँ। और वो कितने हो उनके पास? पांच हाँ। जिनके द्वारा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं स्तुति करते हैं तब तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका को कहते हैं न समसा गोलो के वैकुंठे तो वक्षसी सदा शिव श्री निबद्ध प्रेम पाशता वो कहते हैं कि मैं तो ये शिवजी के प्रेम पास से बंदा मैं वही प्रेम रह पाता शिवजी के हृदय में रहता हूँ सदैव भगवान के सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो मैं आखिरी सुनाता हूँ फिर हम विराम करेंगे यहाँ रूप रूप रूप के पास तो जब भगवान वहां वृंदावन में थे जन्म ग्रहण करने वाले थे तो शिवजी ने पहले से तपस्या की शिवजी ने कहा कि मैं तो कृष्ण के देवे लीलाओं को देखना चाहता हूँ कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो उन्होंने तपस्या की तो भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं और कहते कि क्या चाहते हो शिवजी वो कहते हैं मैं तो बस वृंदावन वासियों के चरण कमलों के धूलि का बनना चाहता हूं आप मुझे वृंदावन में कोई धूलि का बना दीजिए ताकि आपके दिव्य लीलाओं को देख पाऊं और आपके जो महान महान भक्त हैं उनके चरण कमलों की धूलि मेरे सर पर गिरे जैसे बुद्धव की आयाचना करते हैं अक्रोर याचना करते हैं ब्रह्मा हैं तो कहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार की भावना लेकर आया हूं भगवान ने कहा तुम धूलि का कन्हे क्यों तुम्हें क्या बना देता हूँ पूरा पहाड़ी बना देता हूं तो नंदेश्वर पर्वत के रूप में वृंदावन में शिव निवास करते हैं और जब प्रश्न प्रकट हुए है तो उस समय महावन से नंद महाराज रहने के लिए यहाँ आ गए थे नंद में वहा जब आए तो नंदगांव में ऊपर हिल के ऊपर रह रहे थे तो शिवजी गए कि अभी जाके क्या करता हूं मैं दर्शन करूंगा तो शिवजी गए वहां बेल बजाये यशोदा माता के दरवाजे खटखटाया खट खट यशोधा माता बाहर है बाहर आए तो देखा तो कोई चित्र विचित्र प्राणी है आ, गले में साफ और कुछ वसर और कहा क्या डम लेकर बजाते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ये क्या है वो आया और उन्होंने कहा कि मैं न दर्शन करना चाहता हूँ आपका जो लाला है आपके जो बालक है कृष्णा है इस लालका से मैं आया हूँ यशोदा माता ने कहा नहीं है। तो इस मेरा बालक इस चित्र विचित्र प्राणी को देखेगा तो डर जाएगा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप चले जाओ आप दर्शन क्लोज दर्शन टाइमिंग क्लोज है आपके लिए नहीं है जैसे जगन्नाथ मंदिर में क्या है नोय no, हिंदूज आर अलाउड तो ऐसे याद बाकियों को अलाउड नहीं है चित्र विचित्र वेश नहीं वैष्णव वेश तो वेश सही रूप से पहनना कितना महत्वपूर्ण है अभी सही वैष्णवेश पहनते तो यशोदा माता वैसे ही दिखा देती कि देखो मेरे लाला का मुक्म लेकिन जब शिवजी को मना किया तो शिवजी बहुत दुखी हो गए हाँ। शिवजी दर्शन के अभिलाषी थे वो बैठ गए वहां गेट में बैठ गए हिलूंगा नहीं अभी जब तक दर्शन दरवाजे नहीं खुलेंगे पट नहीं खुलेगा तो फिर थोड़ी देर में यशोदा माता आई लिखे अभी तक बैठे हो मुझे पता है ये साधु लोग ये ऋषि जो घूमते रहते ना इनको बस रोटी चाहिए रोटी कपड़ा मकान तो तुम्हें कहीं तो रोटी के लिए घूमते रहते दर बदर अलग अलग जगह कुछ रोटी लाके दे दी जाओ यहां से भगवान की माता का ऑर्डर है कैसे उसको उल्लंघन कर सकते तो शिव जी चले गए दुखी होकर रोते हुए अभी डमरों में बंद कर दिया <laughs> दुखी होते हैं तो हम कुछ नहीं बचाते शिव जाते है <clears throat> अब तेर कदम जाएंगे वहां दावन में तो आप देख सकते हैं तो वहां वन है एकेश्वर हाँ वो जो आशेश्वर वन है वहां शिवजी जाकर निवास करते हैं और फिर वहां कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण यह लेटे हुए थे तो कृष्ण ने देख सोचा अरे मेरा प्रिय भक्त मुझे मिलने आया था और उनको मैं देख नहीं पाया वो भी मुझे नहीं देख पाए तो भगवान ने फिर योजना बनाई आप यदि सिंसियर हो तो कृष्ण वैसी प्रकट करते हैं दर्शन के लिए तो वहां शिवजी की इतने इच्छा थी दर्शन की अभिलाषा तो भगवान रहा नहीं गया भगवान से भगवान रोने लगे किसको देखने के लिए भक्तों को देखने के लिए शिवजी को देखने के लिए रोने लगे चिल्लाने लगे जोर जोर से क्रंदन करने लगे तो फिर सारी गोभियां इकट्ठा हो गई यशोधा माता चिंतित हो गई तो पूछा कि क्या हो गया बालक को क्या हो गया का रो रहा है रो रहा है इसमें का एक सीनियर लेगी सीनियर गोपी थी बहुत का जरूर किसी की नजर लग गई है तभी ये बालक रो रहा है है ना बच्चा छोटा होता है कुछ हो जाता है तो बच्चा रो रहा है रहे नजर लग गई वो कुछ खटमल काट रहे होंगे मच्छर काट रहे होंगे उसको भूख लग रही होगी ये सब चीजें छोड़ते हैं तो फिर जब यशोदा माधा जी कहा सही में किसकी नजर लग गई होगी तो यशोदा ने कहा गोपी ने पूछा कौन कौन आया था सुबह से दर्शन के लिए देखने के लिए कहते बरसाना से महाराज आए थे नंद महाराज के जो भाई है सुनंदा आदि है उपनंद आदि है ये सारे आए थे सुबह से आप याद करो तो और कोई आया था क्या यशोदा माधाजी जी एक योगी आया था कैसा था चित्र विचित्र तो फिर उन्होंने तो कहा है वो योगी शायद उसी की नजर लग रही होगी तो नंद महाराज को बोला तो नंद महाराज घूमते गए तो वहां शिवजी बैठे थे जिनका नाम पड़ा आ, आशे, आशा में कि दर्शन का अभिलाषी क्या होगा दर्शन जिस अभिस भावना से वो बैठे थे तो आशेश्वर महादेव वहां बैठे थे जब कर रहे थे कृष्ण का स्मरण कर रहे थे तो नंद महाराज गए और उन्होंने कहा चलो चलो कहते हैं चलो बुलाया क्या है वो हाँ यमराज ने बुलाया है <laughs> हमारे लिए तो ये बुलावा है तो यहां नंद महाराज गए कि आपके लिए बुलावा आया है किसने बुलाया है यशोदा हाँ चलो रे योगी नंद भवन में हाँ यशोदा माँ बुला रही यशोदा माता बुला रही तो गए तो फिर दरवाजा खोला गया पट खुल गए अगर कृष्ण कृष्ण बिल्कुल चुप हो गए इनको देखकर महान वैष्णव को देखकर अपने भक्तों को प्रिय भक्तों को देखकर तो फिर जब कृष्ण है फिर दरवाजा बंद पट बंद जैसे तो बाकी रिहा जाते हो थोड़ा खुलता है फिर बंद फिर श्रद्धा बात का बच्चा ज्यादा घर देखेगा तो वैसे इसने साप आदि में डर जाएगा हाँ। तो चलो बन तो बंद की कृष्ण फिर से किया लगे उन्होंने कहा पट खुले रखने होंगे आपको तो फिर शिव जी ने कहा देखिए एक हो सकता ये रोना तभी बंद करेगा इसके जो चरण कमल है ना मेरे सर में रखो तब इनका रोना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा कौन आविलासा करे भगवान चरण झोले के अक्षर शिव महान वैष्णव इसलिए सारंगाना पदाम वैष्णव जो होते हैं भगवान के चरण कमलों से आसक्त हो जाते हैं तो फिर है? ना बाजुमन अलग अलग सापों के नाम लिए है कि यहाँ कौन सामान है इधर कौन सा है यहाँ कंगन रूप में कौन सा सांप है गले में कौन सा है फिर जब वो क्या करते ऊपर जट्टा में जो जैसे जट्टा में बांधने के लिए कुछ कपड़ा होता है तो वहां भी एक सर्प है तो ऐसे कई सारे सर्पों का आभूषण है तो उन्होंने कही मेरे बच्चे को पास में ले जाऊंगी तो काटेगा का कोई सर हाँ सी नहीं नहीं, नहीं लगाऊंगी मैं गोपिनी का नहीं, नहीं लगाओ लगाओ थोड़ा सा भारत ले आ कृष्ण को छुआ लिया चरण कमल सीधा शिव जी के सर्व आते बोलो शिवजी गदगद हो गई जैसे चरण कमल स्पर्श हो गया शिव नाचने लगे गाने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम दे राम हरे और फिर जो शुद्ध माता ने आगे दिया वो कहती है रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीज जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन जीते फुल परमेशन की हे शिवजी रहो यहाँ नंद भवन में ही रहो जब जब मेरा बालक रोएगा उस समय उनको दर्शन प्रदान करो आज भी नंदगांव जाते तो वहां शिवजी वहां है उन्होंने कहा तब तक, तक, तक तभी रहोगा जब दो चीजें होगी हाँ दो मेरी शर्त है तो उन्होंने डिमांड अपनी दो रखी तो डिमांड क्या थी दो उनकी शिव जी ने कहा जब भी आप अपने बालक को कृष्ण को या लाला को आप स्नान कराती हो उससे जो चरणामृत है वो मुझे चाहिए रोज मेरे सर में डालो पिलाओ और दूसरा जब जब उनको भोगा अर्पित करोगे कृष्ण का जो उचिष्ट प्रसाद है वो मुझे हर रोज चाहिए तो ये दो शर्त लेकर शिव जी बैठ गए और क्या चाहिए भक्तों को हाँ यही चाहिए कृष्ण प्रसाद भगवत चरणामृत इसलिए मधुआचार्य कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति मंदिर आए उसको ये दो चीजें मिलनी चाहिए थोड़ा प्रसाद और शरणाम तो के वहां सारे मठों में उड़पी आप जाते हो उपी कृष्ण का दर्शन करने कर्नाटका तो शिवजी की महिमा अपरम्पर है और आगे भी हम ट्राई करेंगे बची हुई महिमा का वर्णन करने के लिए तो शिव जी भगवान के नाम से आ सकता है और रूप आदि से आ सकता है इस प्रकार से भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं इवन भगवान विष्णु भागवत में प्रचिताओं के सामने जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रिय है शिव जी जिनके संग के कारण हमें आपके चरण कमल मिले हैं शिव जी विशेष आचार्य है महान भक्त हैं कृष्ण के इस दृष्टिकोण से हमें अप्रोच करना चाहिए उनको और उनकी कृपा की राचना करनी चाहिए वैष्णवा नाम यथाशम के तो एक छोटा सा भजन और फिर विराम देते हैं के लिए आपका समय बहुत अधिक ले लिया है तो दूसरा गीत है हरी तो हरी की मौलम तो आपको मिला है छोटा सा सब हरी हरी कि मोर करति मंद हरि कि मंद ब्रजे राधा कृष्ण पद नाथ विनो तिल् नोजे नो राधा बा go okay. okay. गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री अजीब गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरित कमलों की सेवा नहीं की फिर कैसे मेरी अभिलाषा की पूर्ति हो सकती है श्री कृष्ण राज कविराज भक्तों में रसिक कुल मुकुटमी है जिन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत गोविंद लीलामृत की रचना की जिनमें श्री गौर और गोविंद की अमृत में लीलाओं का वर्णन है इन दोनों के श्रवण से पाषाण भी बिगड़ गए हैं परंतु हा है। मेरा मन उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ श्री नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं, मैंने वैष्णवों के मित्रों तथा संजीओ का संग न पाकर अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया यह मेरे जीवन की दुखद है ये कितनी निर्लजता की बात है श्री नर सबस ठाकुर श्री प्रभुपाल